ऊर्जा, स्वाहा स्वधा तारा ये दश हरित कहे गए हैं तप ज्ञानी मृति चर्चा जिने बंधु कहा गया है, रज, राज, स्वर्णपाद, पुष्टि और विधि ये दश देव रोहित संज्ञा वाले कहे गए हैं जो त्रिशित आदि देव हैं, वे तैतीस बताए गए हैं वे सुमनस जानने के योग्य होते हैं अब सुकर्मण संज्ञा वालों को समझ लो सुपर्वा वृषभ पुष्टा, विपश्चित, विक्रम क्रम विभ्रत कांत ये वाले हैं। अब जो देव संज्ञाक हैं, उनको जान लीजिए वर्ष, वर्चस्वी दुतिमान कवि शुभ हवि कृत प्राप्ति व्यापृत दशम ये सब सुतार नाम वाले देवगण हैं, जिनको कीर्तित कर दिया गया है उनका इंद्र धामा जान लेना चाहिए जो कि महान यश वाला है, ध्युति, वशिष्ठ पुत्र, आत्रे, सुतपा, तपस्वी, काश्यप, तपोधन, पोलह, तपोरति, भार्गव और उनमें सातवां तपोधृति है ये अंतिम सारणिक अंतर में सिद्ध सात परमोत्तम ऋषि होते हैं देववान उपदेव देवश्रेष्ठ विधुरथ मित्रवान मित्रसेन चित्रसेन अमित्र मित्रवाहु, सुवर्चा ये बारहवें मनु के पुत्र हैं। अब तेरहवे पर्याय में फिर जो होने वाला रोचंतर मनु है फिर उनके स्वयंभू ने देवों के तीन ही गण कहे हैं। ये सभी महात्मा ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से ही समुत्पन्न पुत्र हैं। उन तीनों के नाम ये होते हैं सूत्रमाण सुधर ये सोमपाई देवों के गण होने वाले कहे गए हैं जो तैतीस देवता हैं, वे द्वारा पृथक यजन करने के योग्य होते हैं इनका यजन घृत के द्वारा पृष्ठाज्य के द्वारा तथा गृह श्रेष्ठ के द्वारा ही होना चाहिए जो तैतीस देव हैं, उनको पृथक रूप से समझ लो सूत्रामान प्रकृष्ट रूप से यजन के योग्य होते हैं क्योंकि वे इस समय में आज्य की आशा वाले होते हैं सुकर जो देवता है वे पश्चात यजन करने वाले नामों के है क्यूँकी वे ज्य के अशन करने वाले होते हैं होते हैं। इस प्रकार से देवगण कीर्तित किए की धृती के, के, के धारण करने वाला है और वह पौलस्ते भी अव्यय है पौलह तत्वों को देखने वाला है तथा भार्गव उत्सुकता से रहित है निष्प्रकम्प तथा आत्रे, निर्मोह काश्यप सुतपा और वशिष्ठ ये सात हैं। ऐसे कुल तेरह धृत, भव, अनेक विचित्रव्युविद सुरस और निर्भय ये दश हैं। ये सब रोचय के पुत्र हैं, जो तेरहवे अनंतर में मनु हैं। चौदवें प्रयाय में जो कि भौतिक मनु का अंतर है देवताओं के पांच गण बताए गए हैं जो की होंगे चाक्षुष पवित्र कनिष्ठ तथा भ्राजित और वाचावृद्ध ये ही देवो के पांच गण कहे गए हैं निषाद आदि सात स्वर हैं, वैसे ही चाक्षुषों को भी सात समझ लो। शाम हैं, उनको कनिष्ठ सात समझ लो वे सात लोग पवित्र हैं, वे भ्राजित सात सिंधु हैं, जो स्वाम्भु मनु के ऋषि हैं, उनको वाचावृत समझ लो ये सभी तुल्य लक्षणों वाले मनमंत्रों के इंद्र जान लेने योग्य हैं। तेज तप बुद्धि बल श्रुत पराक्रम के द्वारा इस त्रिभुवन में जो भी जीव गतिमान और ध्रुव है वे इंद्र सभी प्रकार से अपने गुणों के द्वारा उनका अभिभव किया करते हैं भूतापवादी रिष्ट मध्य में स्थित और भूतवादी है भूतों के अभिवादी प्रवादियों के लिए तीन वेद ही शक्ति वाले होते हैं अग्निद्र काश्यप पोलस्त्र और जो माघ है भार्गव अग्निबाहु, शुचि शुक्र पौलह, मुक्त, वशिष्ठ कहे गए हैं इसके बाद में जो मनु के पुत्र हैं, उसका श्रवण करो उरु, गुरु गंभीर बुद्ध शुद्ध शुचि कृति ऊर्जस्वी सुबल ये सब मौन्य मनु के पुत्र हैं। ये सावर्ण मनु है और चारों ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक वे वसवत ही सावर्ण मनु कहा जाता है लौच्य और भौत्य जो ये दो हैं, वे पौल और भार्गव माने गए हैं भौत्य के ही आधिपत्य में पूर्ण कल्प पूर्ण हो जाता है श्री सूद जी ने कहा यहाँ पर जब सभी मनवंतर निशेष हो जाते हैं तब अनेक युगों के क्षीण हो जाने पर अंत में संहार कहा जाया करता है उस समय के अंत में मनवंतर में ये सात भार्गव देव होते हैं ये त्रैलोक्य के मध्य में संस्थित होते हुए भोग करते हैं युगों की आख्या एक हत्तर हो जाती है। उस समय में पित्रों और मनुओं के साथ मनवंतर क्षीण हो जाता है तब यह संपूर्ण त्रैलोक्य आधार से रहित होता है फिर जो भी स्थानियों के परम शुभ स्थान हैं, वे सभी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं ये सभी तारे और नक्षत्र तथा ग्रहों द्वारा विमुक्त होते हुए विनष्ट हो जाया करते हैं फिर जब ये सभी व्यतीत हो जाया करते हैं जो इन तीनों लोकों के स्वामी तथा संचालक होते हैं जिसमें जो भी कल्पवासी, वासी अर्थात पूरे कल्पों तक रहने वाले हैं, वे सभी महर लोक में चले जाया करते हैं जहाँ पर अजित आदि गण है और ये चौदह आयुष्यमान है सभी मनमंत्रों में देवता ये चौदह ही होते हैं वे ऐसे सुने जाया करते हैं कि सब अपने अनुयायों के साथ ही में शरीरों के सहित जनलोक में निवास किया करते हैं इस तरह से महरलोक ऐसी जन लोक की ओर सभी देवों के व्यतीत हो जाने पर और स्थावरों के अंत पर्यंत सब भूत आदि के अविशिष्ट होने पर भूलोक से लेकर महर लोक तक जितने भी लोक स्थान हैं वे सब शून्य हो जाते हैं सभी वेद भी कल्पवासियों के समीप में ऊपर की ओर चले जाया करते हैं इसके अनंतर ब्रह्मा जी उन सबका देव ऋषि पित्र और दानवों का संहार करके युग क्षय में दिन को देखकर फिर सर्ग को संस्थापित किया करते हैं एक सहस्र चारों युगों की चौकड़ी का जब अंत हो जाता है तब ब्रह्मा जी का दिन हुआ करता है और इसी रीति से एक सहस्त्र चारो युगो की चौकड़ी का जब अंत होता है ब्रह्मा जी की एक रात्रि हुआ करती है ऐसे पितामह का अहोरात्र होता है यह समस्त प्राणियों का संचर तीन प्रकार का हुआ करता है अर्थानुसार एक नैमित्तिक होता है दूसरा प्राकृतिक है और तीसरा अत्यंतिक होता है ब्रह्मा जी का जो नैमित्तिक है वह प्रसंम कल्पदा है प्रत्येक भूतों के सर्ग में प्राकृतिक करना क्षय होता है ज्ञान से अत्यधिक कहा गया है जहाँ पर कारणों की कोई संभवता नहीं होती है इसके अनंतर ब्रह्मा जी उन समस्त त्रैलोक्यों के निवासी देवों का संहार किया करते हैं फिर प्रहर के अंत में सर्क का प्रलय किया करते हैं भगवान ब्रह्मा जी जब शयन करने की इच्छा वाले होते हैं उसी समय में समस्त प्रजाओं का संहार किया करते हैं फिर चारों युगो की एक सहस्त्र चौकड़ी का अंत हो जाता है और युगों का क्षय प्राप्त होता है उस काल में वही प्रजापति समस्त प्रजाओं को अपनी ही आत्मा में स्थित करने के लिए हो जाया करते हैं उस समय में जो महान प्रजाओं का संहार होता है उसका आरंभ इस तरह से हुआ करता है कि सबसे पूर्व तो वर्षा का एकदम निरंतर रहने वाला अभाव सौ वर्षों तक होता है उस समय में जल के एकदम सर्वथा न रहने से जो बहुत अल्पसार वाले जीव है और इस पृथ्वी तल में निवास करते हैं वे सभी नष्ट हो जाया करते हैं उस जलाभाव में वे ही जीव प्रलीन होकर भूमि में मिल जाया करते हैं फिर सूर्यदेव सात रश्मियों वाले होकर अर्थात सात गुणे तेजस्वी होकर उदित हुआ करते हैं उस समय में सूर्य भगवान न सहन करने के योग्य किरणों वाले हो जाया करते हैं और वे अपनी किरणों से भूमिगत सम्पूर्ण जल को पी जाया करते हैं उस सूर्य की संपति से हरित रश्मिया दीप्यमान हो जाती है फिर नभोमंडल को व्याप्त करती हुई धीरे धीरे बढ़ती है भूमि का काम बहुत ही तेज युक्त होकर दीप्त होता है जो जल के ही कारण से हो जाता है इसी कारण से जल के भरने वाला सूर्य तपता है यही कहा जाया करता है सूर्य अवृष्टि से नहीं तपा करता है और अवृष्टि से सूर्य परिशिक्त भी नहीं होता है अवृष्टि से सूर्य प्रवृष्ट नहीं होता है प्रत्युत जल के ही द्वारा रवि दीप्त हुआ करता है इसी कारण से जो जलों का पान करता रहता है वही रवि अंबर में दीप्त हुआ करता है उस सूर्य की सात रश्मिया महासागर से जल का पान किया करती हैं। उसी आहार से सात सूर्य प्रदीप्त होते हैं इसके अनंतर वे रश्मिया चारों दिशाओं में सात सूर्यों के समान होती हुई उस समय में वे अग्निया इन चारों लोगों को दग्ध किया करती है उन रश्मियों के द्वारा ऊपर की ओर तथा नीचे की ओर अग्नियां प्राप्त होती हैं। युग के अंत में प्रताप देने वाले सात सूर्य दीप्त हुआ करते हैं सहस्त्र रश्मियों की बाहुएं वारी के ही द्वारा ही प्रदीप्त होती हैं। वे आकाश को समावृत करके ही संपूर्ण वसुंधरा का निर्दन करती हुई स्थिर रहा करती हैं। इसके पश्चात उनके परिताप ऐसी दहन को प्राप्त होती हुई सम्पूर्ण वसुंधरा पर्वत नदी और समुद्रों के सहित यह पृथ्वी स्नेह से रहित हो गई थी निरंतर विद्यमान रहने वाली सुदीप्त और विचित्रता से चारों ओर से युक्त संपूर्ण भूमि ऊपर नीचे और तिरछी और सूर्य की किरणों से समृद्ध हो गई थी प्रवृद्ध और परस्पर में संश्रिष्ट हुई सूर्य की अग्निया एक स्वरूप को प्राप्त होकर एक ही विशाल ज्वाला हो जाती है वह अग्नि अनुमंडल वाली होकर समस्त लोगों का प्रणाश किया करती है और इन चारों लोगों का सबका बहुत ही शीघ्र तेज के द्वारा निर्दन कर देती है इसके अनंतर इस संपूर्ण स्थावर और जंगम के प्रीन होने पर यह समग्र पृथ्वी वृक्षों से रहित बिना क्रणों वाली कछुए की पीठ के ही समान यह जैसी हो गई थी और उस पर कुछ भी शेष नहीं रह गया था यह सब जगत उस समय में अम्बरीश के ही समान आभात होता था और यह सम्पूर्ण उस अग्नि की अर्चियों से पूर्ण घन प्रज्वलित हो रहा था इस भूतल में जितने भी प्राणी थे तथा महासागर में जो भी सत्व थे वे सबके सब प्रलीन हो जाते हैं और भूमि की मिट्टी में मिल जाया करते हैं समस्त द्वीप पर्वत वर्ष और महासागर इन सभी को उस सर्वात्मा पावक ने जलाकर भस्म के तुल्य ही बना दिया था इस भूमि में रहने वाला वह परमाधिक प्रदीप्त अग्नि जलता हुआ होकर समुद्रों से नदियों से और पातालों से सभी जगह से जल का पान किया करता है इसके अनंतर वह परम घोर संवर्धक अनल अधिक संवर्धित होकर शैलो और ग्रहों का अतिक्रमण करके परम दीप्त होता हुआ समस्त लोकों का संहार किया करता है इसके पश्चात वह भीषण अनल इस पृथ्वी का भेदन करके रसाताल में पहुँच उसका भी शोषण कर देता है अंत में पाताल लोग को निर्दग्ध करके फिर वायु लोक को धग्ध कर दिया था नीचे पृथ्वी का दाह करके और ऊपर की ओर स्वर्ग लोक को कर दिया था। तथा प्रयुतों और योजन पर्यंत उस काला नल की ज्वालाएं ऊंची उठ रही थी। उस संवर्तक अनल की शिखाएं बहुत सी ऊपर की ओर उठ रही थी और वे ज्वालाएं ऊपर में संस्थित गंधर्वों पिशाचों और महारोगों तथा राक्षसों को निर्दग्ध कर रही थी उस समय में यह संदिप्त अनल सभी ओर से गोलोक को दग्ध कर देता है भूलोक भु भूवर स्वरलोक और महरलोक को भी जला देता है यह परम कालगनी इस से चारों लोकों को निर्दग्ध कर दिया करता है तिरछा और ऊपर की ओर इस प्रकार से उन समस्त लोकों में इसके व्याप्त हो जाने पर सभी को भस्म सात कर देता है धीरे धीरे यह तेज इस संपूर्ण जगत में संप्राप्त हो जाता है उस समय में यह संपूर्ण जगत एक परमाधिक संतप्त लोहे के गोले के ही समान प्रकाशित हुआ करता है इसके उपरांत उस समय में नभोमंडल में हाथियों के समूह के आकार वाले विद्युत से समलंकृत परम घोर संवर्तक मेघ उमड़कर कर उठते हैं उन मेघों में कुछ तो नील कमलों के सदृश आकार वाले होते हैं और कुछ कुमुदों के तुल्य हुआ करते हैं कुछ वे दूर्य के समान होते हैं तो दूसरे इंद्रनील मणि के तुल्य हुआ करते हैं कुछ शंख और कुंद पुष्प के सदृश श्वेत होते हैं तथा कुछ जाति और अंजन के समान हुआ करते हैं कुछ मेघों का वर्ण धूम्र के समान होता है तथा कुछ पयोधर पीत वर्ण वाले होते हैं कुछ मेघों का वर्ण राशप के सदृश होता है तथा कुछ लाख के रस के सदृश हुआ करते हैं दूसरे कुछ मैंसिल के सदृश एकदम सुर्ख होते हैं तथा कुछ कबूतरों के समान वर्णों वाले होते हैं कुछ इंद्र गोप के सदृश हैं, तो कुछ हरिताल के समान रंग वाले हुआ करते हैं उस समय में अंतरिक्ष में चाश के पत्रों के ही सदृश मेघ उमड़कर उठा करते हैं कुछ घन श्रेष्ठपुर के आकार वाले हैं तो कुछ द्विचकुलों के सदृश हुआ करते हैं कुछ घन तो उस समय में विशाल पर्वतों के सामान आकार वाले होते हैं कुछ कुछ कुछ ऐसे प्रतीत होते होते हैं हैं, मनोस्थल ही कुछ मेग, क्रीडा ग्रहों के होते हैं, तो कुछ मीनों के के तुल्य तो मीनों सदृश दिया करते हैं उस समय में मेगों के अनेक स्वरूप दिखाई दिया करते हैं। उनका स्वरूप परमाधिक घोर होता है और वे भयंकर गर्जन किया करते हैं उस समय जलधर आकर नबस्तल को एक साथ समाचा कर देते हैं इसके अनंतर वे मेघ परम भीषण घोष किया करते हैं और भास्कर के ही स्वरूप वाले होते हैं सात स्वरूपों में समृद्ध होने वाले वे मेघ उस परम घोर अग्नि का शमन कर दिया करते हैं इसके उपरांत वे मेघ महान घोर मूसलाधार वर्षा किया करते हैं परम घोर अशिव उस अग्नि का विनाश कर दिया करते हैं और अत्यधिक वर्षा के द्वारा जल से संपूर्ण जगत को भर दिया करते हैं उस समय में तेज से समुद्रत वह अग्नि जलों के द्वारा परिभूरित होकर फिर जल में प्रवेश कर जाया करती है जब वर्षा से वह अग्नि विनष्ट हो जाती है तो यपोद भी पावकोद्भव हो जाया करते हैं विशाल जलों उपलब्वों से संपूर्ण जगत प्लावित कर देते हैं और स्वयंभू के द्वारा प्रेरित होते हुए अपनी धाराओं से इस जगत को भर दिया करते हैं कुछ अन्य मेघ अपने जलों के समुदायों से बेला को भी अभिभूत कर दिया करते हैं सातों द्वीपों के अंदर जो भी जल था उसका पान कर लिया था और वह जल अन्यत्र स्थित था फिर वही जल आकाश से नीचे भूमि में गिर रहा था उस काल में आकाश में परम घोर स्वरूप वाला वायु सभी ओर से ढक लिया करता है उस समय में केवल परम घोर एक समुद्र ही दिखाई दिया करता है तथा अन्य स्थावर और जंगम स्वरूप पूर्णतया विनष्ट हो जाता है पूर्ण जब एक सहस्त्र युगो की चौकड़ी होती है तभी निशेष कल्प कहा जाया करता है इसके अनंतर जब जल के द्वारा यह लोक समावृत हो जाता है तो बुद्ध जन इसको एकमात्र सागर ही कहा करते हैं इसके अनंतर भूमि, जल आकाश और वायु इन सबका एक ही सागर हो जाता है अनल के नष्ट होने पर एकदम अंधकार हो जाता है और उस समय में अन्य कुछ भी नहीं दिखाई देता है पार्थिव अर्थात पृथ्वी के भाग तथा समुद्र अर्थात समुद्र के भाग ये सभी ओर से दैव्य जल ही जल दिखाई दिया करते हैं इनका शरण सर्वथा नहीं होता है और सब एक रूपता को प्राप्त हो जाया करते हैं जिसका नाम सलिल ही होता है वह आगत और आगतिक जो भी है वह सब सलिल ही कहा गया है वह अर्णव नाम वाला जल इस समग्र पृथ्वी को प्रच्छादित कर लिया करता है क्यूँकी उसकी भावों से वह आभा होता है यहां भी शब्द व्याप्ति और दीप्ति में आया है वह सब भस्म को अनुप्राप्त करके ही हुआ है अतएव अंभ कहा जाया करता है नानात्व में और शीघ्र में अर्धातु कही जाती है उस समय में एकार्णव में कल है और शीघ्र नहीं है इसलिए वे नरा है उस एक सहस्त्र चारों की चौकड़ी के अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन व्यतीत होने पर उसने काल पर यह जगत एकार्णव के रूप में रहता है वह समय ऐसा होता है कि उसमें प्रजापति के सभी व्यापार अर्थात कार्यशीलता निवृत्त हो जाते हैं उस समय में जब सभी स्थावर और जंगम विनष्ट हो जाया करते हैं और एकमात्र अर्णव ही रहता है तो एक ही ब्रह्मा जी रहा करते हैं जो अनेक नेत्रों और चरणों वाले हैं, सहस्त्रों मस्तकों वाले सुंदर मन से सम्पन्न अनेक चरणों सहस्त्रों चक्षुओं से युक्त और अनेक वाणियों वाले एवं सहस्त्र बाहुओं से संयुक्त प्रथम प्रजापति त्रयमय है जो पुरुष इस नाम से कहा जाया करता है अर्थात वही परम पुरुष पुरुष है। उस पुरुष का सूर्य के समान वर्ण था और समस्त भुवन की रक्षा करने वाला था वह अपूर्व एक और प्रथम तुरा था वह हिरण्यगर्भ महान पुरुष था जो रजोगुण से परे था जब सतयुग त्रेता द्वापर और कलियुग इन चारों युगो की चौकड़ी की एक सहस्त्र संख्या का अवसान हो गया था तब सभी और जल मगनता थी उस समय शयन करने की तथा प्रकाश के अभाव की इच्छा रखने वाले उस प्रभु ने रात्रि कर दी थी जब चारों प्रकार की प्रजा शयन किया करती है और सभी प्रजा विलीनता को प्राप्त हो गई है उस महान आत्मा वाले काल को सात महर्षि गण ही देखा करते हैं। वे जन में विशेष रूप से वर्तमान रहा करते हैं और तपोबल से उनकी दिव्य दृष्टि हुआ करती है ये भ्रिघु आदि महात्मा हैं, जिनका पूर्व में लक्षण बता दिया गया है वे लोग सत्य आदिक सात लोगों को अपने चक्षु से देखते हैं वे ब्रह्मा जी को भी सदा ही ब्रह्मी रात्रियों में देखते रहते हैं महर्षि गण अपनी रात्रियों में स्वयं काल को देखा करते हैं यह कल्पो के परमेषि होने के कारण ऐसी आध्या ही पड़े जाया करते हैं कल्पो के आदि में बार बार समस्त प्राणियों के वह सृजन करने वाले हैं। इसी प्रकार से प्रजापति अपनी ही आत्मा में शयन करके सृजन का कार्य किया करते हैं